दोस्तों, तुम्हें कभी लगा है कि जिंदगी में जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ हाथ से निकलता चला जाता है। जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना जोर लगाओ, उतना तेजी से बहता चला जाए। माइकल सिंगर कहते हैं, "The moment you let go of control, life starts to flow." मतलब जब तुम रिजिस्ट करन सोचो तुम एक रिवर के बीच में तैर रहे हो। अगर तुम पानी के फ्लो के खिलाफ तैरने लग जाओ, तो थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और शायद किनारा भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम बस फ्लो के साथ चलने लग जाओ, तो बिना फाइट किए ज़्यादा दूर तक पहुँच जाओगे। ज़िंदगी भी वही रिवर ह� और इस चक्कर में हम जिंदगी लिव नहीं करते, हम उसे मैनेज करने लगते हैं। सिंगर कहते हैं, तुम्हें छोड़ना सीखना होगा, लेकिन छोड़ने का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, इसका मतलब है, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना और उसके साथ पीसफुली रहना, क्योंकि हर इमोशन, हर स गुस्सा आया, उसे होल्ड कर लिया, सैडनेस आई, उसे रिपीट करते रहे, और फिर हम कहते हैं, मुझे सुकून नहीं मिलता। अरे भाई सुकून तो तब मिलेगा जब तुम पकड़ना छोड़ दोगे। सिंगर लिखते हैं, Let go of the inner resistance to what is, that's where true peace begins। मतलब तुम्हारा पीस किसी परफेक्ट सिचुएशन से नहीं आता, वो आता है एक्सेप्टेंस से। जॉब नहीं मिली, relationship टूट गया, कोई friend दूर हो गया और हमने कहा ऐसा क्यूं हुआ मेरे साथ लेकिन अगर तुम्हारा focus ये हो जाए कि जो हुआ, वो भी मेरे growth के लिए हुआ तो suddenly energy shift हो जाती है Letting go का मतलब ये नहीं कि तुम weak हो ये मतलब है कि तुम इतने strong हो सिंगर एक सिंपल विजुलाइजेशन देते हैं। जब भी कोई पेनफुल इमोशन आए, उसे रिजिस्ट मत करो, बस आंख बंद करके इमेजिन करो कि वो एक पासिंग एनर्जी है। उसे फील करो, उसके बीच से गुजरो और फिर धीरे से उसे जाने दो। ना दबाना है, ना पकड़ना है, सिर्फ अलाउ करना है। और यही अलाउ करने में तुम्� लेकिन अगर तुम उन्हें अंदर दबा के रखो, तो वो प्रेशर बन जाते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर के फॉर्म में। छोड़ना एक आर्ट है, और जैसे हर आर्ट, ये भी प्रैक्टिस मांगता है। पहले दिन तुम्हारा माइंड चिल्लाएगा कि ये रलत हो रहा है, लेकिन जैसे-जैसे तुम सीखते जाओगे अलाऊ करना, � अब तुम फ्यूचर के डर में नहीं, पास्ट के रिग्रेट में नहीं, बस यहाँ हो इस मोमेंट में। और यही मोमेंट तुम्हारा फ्रीडम पॉइंट होता है। वो जगह जहाँ तुम रिलाइज़ करते हो कि ज़िंदगी तब आसान होती है जब तुम उसे कंट्रोल करना बंद करते हो। और दोस्तों, यही लैटिंगो का रियल रिबॉड है, और ए The art of inner freedom. Dil ko khula rahne do. Jahan hum sikhenge ki chhodne ke baad kaise khula rahna sikna hai, aur kaise dil ko protect karenge ke baarey usse dunia ke liye open rakha jaaye.